भारतीय व्याख्यान वेदांत अब हम स्वभावतः ईश्वर तत्व पर आते हैं परंतु एक बात आत्मा के संबंध में और रह गई जो लोग अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं उन्हें प्रायः सोल एंड माइंड आत्मा और मन के अर्थ में भ्रम हो जाता है संस्कृत आत्मा और अंग्रेजी सोल ये दोनों शब्द पूर्णतः भिन्नार्थवाचक हैं हम जिसे मन कहते हैं पश्चिम के लोग उसे सोल आत्मा कहते हैं पश्चिम देश वालों का आत्मा का यथार्थ ज्ञान पहले कभी नहीं था कोई बीस वर्ष हुए संस्कृत दर्शन शास्त्रों से यह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है यह हमारा स्थूल शरीर है इसके पीछे मन है किन्तु यह मन आत्मा नहीं है यह सूक्ष्म शरीर है तन्मात्राओं का बना हुआ है यही जन्म और मृत्यु के फेरे में पड़ा हुआ है परंतु मन के पीछे है आत्मा मनुष्यों की यथार्थ सत्ता इस आत्मा शब्द का अनुवाद सोल या माइंड नहीं हो सकता अतए हम आत्मा शब्द का ही प्रयोग करेंगे अथवा आजकल के पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार सेल्फ शब्द का तुम चाहे जिस शब्द का प्रयोग करो किंतु तुम्हें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्थूल शरीर शरीर तथा मन मन दोनों से आत्मा आत्मा है और और वही आत्मा, मन या के के साथ जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रहा है और जब समय आता है और उसे सर्वज्ञता तथा पूर्णत्व प्राप्त होता है तब यह जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है फिर वह स्वतंत्र होकर चाहे तो मन या सुख शरीर को रख सकता है अथवा उसका त्याग कर के लिए स्वाधीन और मुक्त रह सकता है है जीवात्मा का लक्ष्य मुक्ति ही हमारे धर्म की यही एक विशेषता है हमारे धर्म में भी स्वर्ग और नरक है परंतु वे चिरस्थायी नहीं है क्योंकि प्रकृतितः स्वर्ग और नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह सहज ही मालूम हो जाएगा ये चिरस्थायी नहीं हो सकते यदि स्वर्ग हो भी तो वहाँ बेहतर पैमाने पर मर्द लोग की ही पुनरावृत्ति होगी वहाँ सुख कुछ अधिक हो सकता है भोग कुछ ज्यादा होगा परंतु इससे आत्मा का अशुभ ही अधिक होगा ऐसे स्वर्ग अनेक हैं यह लोक में जो लोग प्राप्त फल प्राप्ति की इच्छा से सत्कर्म करते हैं वे लोग मृत्यु के बाद ऐसे ही किसी स्वर्ग में देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं और जैसे इंद्र अथवा अन्य इसी प्रकार यह देवत्व एक पद विशेष है देवता भी किसी समय मनुष्य थे और सत्कर्मों के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई इंद्र आदि किसी देवता विशेष के नाम नहीं है हजारों इंद्र होंगे नहुष महान राजा था और उसने मृत्यु के पश्चात इंद्रत्व पाया था इंद्रत्व तो केवल एक पद है किसी ने अच्छे कर्म किए फलस्वरूप उसकी उन्नति हुई और उसने का पद पाया कुछ दिन उसी पद पर प्रतिष्ठित रहा फिर उस देव शरीर को छोड़ मनुष्य मनुष्य का का तन धारण किया जन्म सब जन्मों से श्रेष्ठ है कोई कोई देवता स्वर्ग सुख की इच्छा छोड़ मुक्ति प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं परंतु जिस प्रकार इस संसार के अधिकांश लोगों को जिस प्रकार धन मान और भोग विभ्रम में डाल देते हैं उसी प्रकार अधिकांश देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं और अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके पतित होते हैं और फिर मानव शरीर धारण करते हैं अत यह पृथ्वी ही कर्मभूमि है इस पृथ्वी ही से हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं अतः यह स्वर्ग भी इस योग्य नहीं कि इनकी कामना की जाए तो फिर हमें क्या चाहिए मुक्ति हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में भी तुम प्रकृति के दास हो बीस हजार वर्ष तक तुमने राज्य भोग किया पर इससे हुआ क्या जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा जब तक तुम सुख के दास रहोगे जब तक देश और काल का तुम पर प्रभुत्व है तब तक तुम दास ही हो इसीलिए हमें बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी प्रकृति को तुम्हारे पैरों तले रहना चाहिए और इसे पद इससे बाहर निकलकर कर तुमको स्वाधीन और महिमामंडित होना चाहिए तब जीवन नहीं रह जाएगा, अतएव मृत्यु भी नहीं होगी तब सुख का प्रश्न नहीं होगा अतएव दुख भी नहीं होगा यही सर्वातीत अव्यक्त अविनाशी आनंद है यहाँ जिसे हम सुख और कल्याण कहते हैं वह उसी अनंत आनंद का एक कण मात्र है वही आनंद आनंद हमारा लक्ष्य है आत्मा लिंग भेद रहित है आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष है या स्त्री स्त्री और पुरुष का भेद तो केवल देह के संबंध में है अतः आत्मा पर स्त्री पुरुष के भेद का आरोप करना केवल भ्रम है यह लिंग भेद शरीर के विषय में ही सत्य है आत्मा की आयु का भी निर्देश नहीं किया जा सकता वह पुरातन पुरुष तथा समस्वरूप ही में वर्तमान है तो यह आत्मा संसार में बद किस प्रकार हो गई इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर शास्त्र देते हैं अज्ञान ही इस समस्त बंधन का कारण है हम अज्ञान के ही कारण बंधे हुए हैं ज्ञान से अज्ञान दूर होगा यही ज्ञान हमें उस पार ले जाएगा तो इस ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है प्रेम और भक्ति से ईश्वराराधन द्वारा और सर्व भूतों को परमात्मा का मंदिर समझकर प्रेम करने से ज्ञान होता है इस प्रकार अनुराग की प्रबलता से ज्ञान का उदय होगा और अज्ञान दूर होगा सब बंधन टूट जाएंगे और आत्मा को मुक्ति मिलेगी हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप कहे गए हैं सगुण और निर्गुण सगुण ईश्वर के अर्थ से वह सर्वव्यापी है संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय का करता है संसार का अनादिजनक तथा जन्य है उसके साथ हमारा नित्य भेद है और मुक्ति का अर्थ उसके सामिप्य और सालोक्य की प्राप्ति है सगुण ब्रह्म के ये सब विशेषण निर्गुण ब्रह्म के संबंध में अनावश्यक और अतार्किक मानकर त्याग दिए गए हैं वह निर्गुण और सर्वव्यापी पुरुष ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान मानव मन का धर्म है वह चिंतनशील नहीं कहा जा सकता क्योंकि चिंतन ससीम जीवों के ज्ञान लाभ का उपाय मात्र है वह विचार परायान नहीं कहा जा सकता क्योंकि विचार भी ससीम है और दुर्बलता का चिन्ह मात्र है वह सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो बंधन में है वही सृष्टि की ओर प्रवृत्त होता है उसका बंधन ही क्या हो सकता है कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता उसे फिर प्रयोजन क्या है कामना पूर्ति के लिए ही सब काम करते हैं उन्हें क्या कामना है वेदों में उसके लिए सह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया सह शब्द द्वारा निर्देशन करके निर्गुण भाव समझाने के लिए तत् शब्द द्वारा उसका निर्देश किया गया है सह शब्द के कहे जाने से वह व्यक्ति विशेष हो जाता इससे जीव जगत के साथ उसका संपूर्ण पार्थक्य सूचित हो जाता इसलिए निर्गुण वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है और शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है इसे को अद्वैत कहते हैं इस निर्गुण पुरुष के साथ हमारा क्या संबंध है यह कि हम उससे अभिन्न हैं वह और हम एक हैं हर एक मनुष्य उसी सब प्राणियों के मूल कारण रूप निर्गुण पुरुष की अलग अलग अभिव्यक्ति है जब हम इस अनंत और निर्गुण पुरुष से अपने को पृथक सोचते हैं तभी हमारे दुख की उत्पत्ति होती है और इस अनिर्वचनीय निर्गुण सत्ता के साथ अभेद ज्ञान ही मुक्ति है संक्षेपता हम अपने शास्त्रों में ईश्वर के इन्हीं दोनों भावों का उल्लेख देखते हैं यहां यह कहना आवश्यक है कि निर्गुण ब्रह्मवाद की भावना के माध्यम से ही किसी प्रकार के आचरण शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है अति प्राचीन काल ही से प्रत्येक जाति में यह सत्य प्रचारित किया गया है कि अपने सजीवों को अपने समान प्यार करो मेरा मतलब है कि मानव प्राणी को आत्मवत प्यार करना चाहिए हमने तो मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा भारत में सभी को आत्मवत प्यार करने का उद्देश्य दिया गया है परंतु अन्य प्राणियों को आत्मवत प्यार करने से क्यों कल्याण होगा इसका कारण किसी ने नहीं बताया एकमात्र निर्गुण ब्रह्मवाद ही इसका कारण बतलाने में समर्थ है यह तुम तभी समझ सकोगे जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड की एकात्मकता विश्व की एकता और जीवन के अखंड का अनुभव करोगे जब तुम समझोगे कि दूसरे को प्यार करना अपने ही को प्यार करना है दूसरे को हानि पहुंचाना अपने ही हानि करना है तभी हम समझेंगे कि दूसरे का अहित करना क्यों अनुचित है अतएव यह निर्गुण ब्रह्मवाद ही आचरण शास्त्र का मूल कारण माना जा सकता है अद्वैतवाद का प्रसंग उठाते हुए उसमें सगुण ब्रह्म का प्रश्न भी आ जाता है सगुण ब्रह्म पर विश्वास हो तो हृदय में कैसा अपूर्व प्रेम उमड़ता है यह मैं जानता हूँ मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकता अनुसार मनुष्यों पर भक्ति की शक्ति और सामर्थ्य का कैसा प्रभाव पड़ा है परंतु हमारे देश में सब रोने का अब रोने का समय नहीं है कुछ वीरता की आवश्यकता है इस निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास कर सब प्रकार के कुसंस्कारों से मुक्त हो मैं ही वह निर्गुण ब्रह्म हूँ इस ज्ञान के सहारे अपने ही पैरों पर खड़े होने से में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है और फिर भय मुझे किसका भय है मैं प्रकृति के नियमों की भी परवाह नहीं करता मृत्यु मेरे निकट उपहास है मनुष्य तब अपने उस आत्मा की महिमा प्रतिष्ठित हो जाता है जो असीम अनंत है अविनाशी है जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता आग जला नहीं सकती पानी गीला नहीं कर सकता वायु सुखा नहीं सकती जो असीम है जन्म मृत्यु से रहित है तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्य चंद्रादी यहां तक कि सारा ब्रह्मांड सिंधु में बिंद तुल्य प्रतीत होता है जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा इसी इच्छा से शक्ति प्राप्त होगी तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे वीरवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे इसमें हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझे प्रत्युत अपने को वीरवान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने यह भाव में चाहे अब तक प्रकाशित न हुआ हो किंतु वह हमारे भीतर है जरूर हमारे भीतर संपूर्ण ज्ञान सारी शक्तियां पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान है फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उन पर हमारा विश्वास नहीं है यदि हम उन पर विश्वास कर सके तो उनका विकास होगा अवश्य होगा निर्गुण ब्रह्म से हमें यही शिक्षा मिलती है बिल्कुल बचपन से ही बच्चों को बलवान बनाओ उन्हें दुर्बलता अथवा किसी बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा न दी जाए ये तेजस्वी हो अपने ही पैरों पर खड़े हो ताकि सर्विजयी सब कुछ सहने वाले हो, सबसे पहले उन्हें आत्मा की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए यह शिक्षा वेदांत में केवल वेदांत में प्राप्त होगी वेदांत में अन्यन्या धर्मो की तरह भक्ति उपासना आदि की भी अनेक बातें हैं मात्रा में है परंतु मैं जिस आत्म तत्व की बात कह रहा हूँ जीवन है शक्तिप्रद है और अत्यंत अपूर्व है केवल वेदांत में ही वह महान तत्व है जिससे सारे संसार के भाव जगत में क्रांति होगी और भौतिक जगत में ज्ञान के साथ धर्म का सामंजस्य स्थापित होगा